देवी भागवत पांचवा स्कुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा बरतान शत्रुपक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई भीषण वज्राघात से आहत होकर निशुम्ब भूमि पर गिर पड़ा उसे मुरछा आ गई उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग चले मेरा छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा है यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां से आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन न था तो इसने तुम्ल युद्ध आरंभ कर दिया उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले अब तो शुम्भ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली कल्प वृक्ष और कामधेनुग सभी उसके अधिकार में आ गए के भर में उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया नंदनवन में बिहरने का अलभ्य अवसर पा जाने के कारण उस महान दानव के मन में आनंद की लहरें लहराने लगी। अमृत पान करने से उसके सुख की सीमा न रही शुम्भ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया अपने प्रभुत्व से शुम्भा अग्नि वरुण और वायु सबके कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गया देवता बिचारे नंदवन वन को छोड़कर पर्वतों की खोहों में जाकर छिप गए राज्य छिन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी अनाधिकारी होकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा वे निराधार निस्तेज और निराजिद होकर समय व्यतीत करने लगे इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं जनशून्य जंगलों और नदियों की दरार में ही समस्त देवताओं का आना जाना था स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वे कहीं भी सुख से समय व्यतीत नहीं कर पाते थे महाराज यह बिल्कुल निश्चित है सुख प्रारब्ध के अधीन है। अत्यंत पराक्रमी महान भाग्यशाली प्रचुर ज्ञानी और व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख एवं के चक्कर में पड़ जाते हैं महाराज काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है दाता को भिक्ख मंगा बलवान को निर्बल पंडित को अज्ञानी तथा तो सूर्यवीर को अत्यंत कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है सौ अश्व में करने के पश्चात इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था फिर उन्हें असीम कष्ट भी भोगने पड़े यह सब काल की ही अद्भुत करामात थी काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए